विनय पत्रिका हनुमत स्तुति जयति मंगलाकार संसार भारा पहर भारापहर वनराकार विग्रहपुरारीम रोषानल ज्वालालमिच ध्वातर सलभ संहार कारी जयति मरदनामोदीत्रीव सुग्रीव दुखकबंधो या तो धानोतक क्रुद्ध कालाग्निहर सिद्धसुरसजनाननंद ज्ञा सिंधो जयतीग्रणी विश्वव्या्याग्रणी विश्वविख्यात भटचक्रवर्ती साम घाताग्रणी काम राम हित राम भक्ता जयति संग्राम जय जयराम संदेश कौसल्याशल कल्याणकसी राम विरहाक संत भरतारनाशीतलन कल्पसासी जयत सिंहासनासीन सीता रमण निरक निर भर भरस नृत्य राम सम्राज शोभा सहित सर्वदा तुलसी मानस रामपुर बिहारी हे हनुमान जी तुम्हारी जय हो तुम कल्याण के स्थान संसार के भार को हरने वाले बंदर के आकार में साक्षात शिव स्वरूप हो तुम राक्षस रूपी पतंगों को भस्म करने वाले श्री रामचंद्र जी के क्रोध रूपी अग्नि की ज्वालमाला के मूर्तिमान स्वरूप हो तुम्हारी जय हो तुम पवन और अंजनी देवी के आनंद के स्थान हो नीची गर्दन किए हुए दुखी सुग्रीव के दुख में तुम सच्चे बंधु के समान सहायक हुए थे तुम राक्षसों के कराल क्रोध रूपी प्रलय काल की अग्नि का नाश करने वाले और सिद्ध देवता तथा सज्जनों के लिए आनंद के समुद्र हो तुम्हारी जय हो तुम एकादश रुद्रों में और जगतपूज्य ज्ञानियों में अग्रगण्य हो संसार भर के सूरवीरों के प्रसिद्ध सम्राट हो तुम सामवेद का गान करने वालों में और कामदेव को जीतने वालों में सबसे श्रेष्ठ हो तुम श्री राम जी के हितकारी और श्रीराम भक्तों के साथ रहने वाले रक्षक हो तुम्हारी जय हो तुम संग्राम में विजय पाने वाले श्री राम जी का संदेशा अर्थात सीता जी के पास पहुँचाने वाले और अयोध्या का कुशल मंगल श्री रघुनाथ जी से कहने वाले हो तुम श्री राम जी के वियोग रूपी सूर्य से जलते हुए आदि अयोध्या वासी का आनंद में विफ्वल होकर नाचने वाले हो जैसे श्री राम जी अयोध्या में सिंहासन पर विराजित हो शोभा रहे थे वैसे ही तुम इस तुलसीदास की मानस रूपी अयोध्या में सदा विहार करते रहो संजात विक्रम बाल जयतिबाला जात चलाकार विग्रह सतलोम विद्युता ज्वाला जयति बर वदन पिंगल नयन कपिशकर्कटाजूटधारीकट भृकुटभद्रदसन नख वैरी मदम्तकुंजर कुंज कुंजरारी जयत भीमार्जुन ब्यालूदन गर्वहर धनंजयथत्राणकेतू भीस्म द्रोणकणापाल काल दृक सुधन चमू निधान हेतू जैति गजदाता हंता संसार संकटदनुज दर्पहारी अतितिय प्रेत चौरानल व्याधा शन घोरमारी जैति निगमागम व्याकरण कर लिपि काव्यकौतुकलाकोट का सिंधो सामगायक भक्त कामदायक वामदेव श्री राम प्रिय प्रेम बंध जयति नवपक्षता काल कलिपाप संताप संकुल सदा प्रणत तुलसीदास हे हनुमान जी तुम्हारी जय हो तुम पवन से उत्पन्न हुए हो तुम्हारा पराक्रम प्रसिद्ध है तुम्हारी भुजाएं बड़ी विशाल है तुम्हारा बल अपार है तुम्हारी पूछ बड़ी लंबी है तुम्हारा शरीर सुमेर पर्वत के समान विशाल एवं तेजस्वी है तुम्हारी रोमावली बिजली की रेखा रेखा अथवा ज्वालाओं की माला के समान जगमगा रही है तुम्हारी जय हो तुम्हारा मुख उदयकालीन सूर्य के समान सुंदर है नेत्र पीले हैं तुम्हारे सिर पर भूरे रंग की कठोर जटाओं का जुड़ा बंधा हुआ है तुम्हारी भवे टेढ़ी है तुम्हारे दांत और नख नखभद्र के समान है तुम शत्री मदमत्त हाथियों के दल को विदीर्ण करने वाले सिंह के समान हो तुम्हारी जय हो तुम भीम अर्जुन और गरुण के गर्व को हरने वाले तथा अर्जुन के रथ की पताका पर बैठकर उसकी रक्षा करने वाले हो तुम भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण आदि से रक्षित काल की दृष्टि के समान भयानक दुर्योधन की महान सेना का नाश करने में मुख्य कारण हो तुम्हारी जय हो तुम सुग्रीव के गए हुए राज्य को दिलाने वाले संसार के संकटों का हर संकटों का नाश करने वाले और दानों के दर्प को करने वाले हो, तुम अतिवृष्टि अनावृष्टि टिड्डी चूहे पक्षी और राज्य के आक्रमण खेती में बाधक छह प्रकार की ईति, महाभाव ग्रह प्रेत चोर अग्निकांड रोग बाधा और महामारी आदि क्लेशों के नाश करने वाले हो तुम्हारी जय हो तुम वेद शास्त्र और व्याकरण पर भाष्य लिखने वाले और काव्य के कौतुक तथा करोड़ों कलाओं के समुद्र हो तुम सामवेद का गान करने वाले भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले साक्षात शिव रूप हो और श्री राम के प्यारे प्रेमी बंधु हो तुम्हारी जय हो तुम सूर्य से जले हुए संपाति नामक जटायु के भाई गिद्ध को नए पंख नेत्र और दिव्य शरीर के देने वाले हो और कलिकाल के पाप संतापों से पूर्ण इस शरणागत तुलसीदास के माता पिता हो जयति निर्भरानंदोहसि भुवन केसरी सुवन भुवन ही कभरता दिव्य भुप्यंजना मंजुला करमडे भक्त संताप चिंता पाप जयति धर्मा काम वर्गद विभो ब्रह्म लोकादिवैभव विरागी वचन मानस कर्म सत्य धर्म व्रती जानकी नाथ चरनागी जयति बिहे सबलबुद्धि बेगाति मद मथन मन महानाटक निपुण उर्धरेता कवि निपुणकोट कविकुलक गाड़ गुण गर्व गंधर्व जेता जयति मंदोदरी केश कर्षण विद्यमान दस कंठभ भूमि भूमिझा दुख संझातरो शांत कृत जातना जंतु कृत जातु धाणी जयति रायण श्रवण संतरो मांचलोचन सजल शिथिलवाणी राम पद पद्म मकरंद मधुकर पादास तुलसी सरन पाड़ी। हे हनुमान जी तुम्हारी जय हो तुम पूर्ण आनंद के समूह वान साक्षात केवर शेर केसरी के पुत्र और संसार के एकमात्र शरण पोषण भरण पोषण करने वाले हो तुम अंजनी रूपी दिव्य भूमि की सुंदर खानी से निकली हुई मनोहर मणि हो और भक्तों के संताप और चिंताओं को शराश करते हो हे विभो तुम्हारी जय हो तुम धर्म अर्थ काम और मोक्ष के देने वाले हो ब्रह्मलोक तक के समस्त भोग ऐश्वर्यों में वैराग्यवान हो मन वचन और कर्म से सत्य रूप धर्म के व्रत का पालन करने वाले हो और श्री जानकी नाथ राम जी के चरणों के परम प्रेमी हो तुम्हारी जय हो तुम गरुण के बल बुद्धि और वेग के बड़े भारी गर्व को गर्व करने वाले तथा कामदेव के नाश करने वाले बाल ब्रह्मचारी हो तुम बड़े बड़े नाटकों के निर्माण और अभिनय में निपुण हो करोड़ों महाकवियों के कुल शिरोमणि और गान विद्या का गर्व करने वाले विजय पाने वाले हो तुम्हारी जय हो तुम वीरों के मुकुटमढ़ी महाअभिमानी रावण के सामने उसकी स्त्री मंदोदरी के बाल खींचने वाले हो तुमने श्री जानकी जी के दुख को देखकर उत्पन्न हुए क्रोध के वश हो राक्षसियों को ऐसा क्लेश दिया जैसा यमराज पापी प्राणियों को दिया करता है तुम्हारी जय हो श्री राम जी का चरित्र सुनते ही तुम्हारा शरीर पुलकित हो जाता है तुम्हारे नेत्रों में प्रेम के आंसू भर आते हैं और तुम्हारी वाणी गद्गद हो जाती है हे श्रीराम के चरण कमल पराग के रसिक भौरे हे हनुमान रूपी त्रिशूलधारी शिव यह दास तुलसी तुम्हारी शरण है इसकी रक्षा करो